थ्वाई, थ्वाई आ, सीमा बाय आपका घर बहुत सुंदर है शुक्रिया और आपका घर कैसा है कितने कमरे हैं कमरे तो काफी हैं लेकिन सारे बहुत छोटे हैं नमस्ते सीमा जी आप कैसी हैं नमस्ते भाई साहब मैं अच्छी हूँ आप कैसे हैं बढ़िया रोहित जी कहाँ हैं वे आज बीमार हैं आजकल मौसम बहुत खराब है इसलिए बहुत लोग बीमार हैं क्या यहाँ आसपास कोई डॉक्टर है हाँ डॉक्टर रहमान हैं वे कैसे हैं और उनका चैम्बर कितनी दूर है वे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उनका चैम्बर भी काफी नज़दीक है आज कौन सा दिन है आज शुक्रवार है तो आज उनका चैम्बर बंद है यहाँ और कौन से अच्छे डॉक्टर है डॉक्टर पोदार है मिश्रा जी हैं मिश्रा जी कौन है वह एक बहुत कुशल वैद हैं